संक्षिप्त महाभारत उद्योग पर्व कुंती का विदुला की कथा सुनाकर पांडवों के लिए संदेश देना तथा श्री कृष्ण का उससे विदा होकर पांडवों के पास जाना वैश्व पायन जी कहते हैं राजन भगवान ने कुंती के घर जाकर उसका चरण स्पर्श किया तथा कौरवों की सभा में जो कुछ हुआ था वह संक्षेप में सुना दिया उन्होंने कहा भुआ जी मैंने और ऋषियों ने तरह तरह की युक्तियों से अनेकों मानने योग्य बातें कही किंतु तो दुर्योधन ने किसी पर ध्यान नहीं दिया दुर्योधन के अन्यायी इस इन सब वीरों के सिर पर काल मडरा रहा है अब मैं तुमसे आज्ञा चाहता हूँ क्योंकि मुझे शीघ्र ही पांडवों के पास जाना है बताओ तुम्हारी ओर से मैं पांडवों से क्या कह दूँ कुंती ने कहा केशव मेरी ओर से तुम राजा युधिष्ठिर से कहना कि पृथ्वी का पालन करना तुम्हारा धर्म है उसकी बड़ी हानि हो रही है तो अब तुम इसे वृथा मत खोना बेटा क्षत्रियों को प्रजापति ब्रह्मा ने अपने भुजाओं से उत्पन्न किया है अतः उन्हें अपने बाहुबल से ही आजीविका करनी चाहिए पूर्व काल में कुबेर ने राजा मुचकुंद को यह सारी पृथ्वी दे दी थी परंतु मुचकुंद ने इसे स्वीकार नहीं किया जब उसने अपने बाहुबल से इसे प्राप्त किया तभी छात्र धर्म का आश्रय लेकर उसने इसका यथावशासन भी किया राजा से सुरक्षित रहकर प्रजा जो कुछ धर्म करती है उसका चतुर्थांश राजा को मिलता है यदि राजा धर्म का आचरण करता है तो देवलोक प्राप्त करता है और अधर्म करता है तो नरक में पड़ता है यदि वह दंडनीति का भी ठीक, ठीक ठीक प्रयोग करे तो उससे चारों वर्णों के लोग अधर्म करने से रुककर कर धर्म मार्ग में प्रवृत्त होते हैं वास्तव में सत्युग त्रेता द्वापर और कली इन चारों योगों का कारण राजा ही है इस समय अपने बुद्धि से तुम जिस संतोष को लिए बैठे हो उसे तो तुम्हारे पिता पांडु ने मैंने अथवा तुम्हारे पितामह ने भी कभी नहीं चाहा मैं सर्वदा तुम्हारे यज्ञ दान तप शौर्य प्रज्ञा संतानोत्पत्ति महत्ता बल और ओज की ही कामना करती रही हूँ धर्मात्मा पुरुष को चाहिए कि वह राज्य प्राप्त करके किसी को दान से किसी को बल से और किसी को मिष्ट भाषण से अपने अधीन करे ब्राह्मण भिक्षावृत्ति से रहे क्षत्रिय प्रजा पालन करे वैसे धन संग्रह करे और शुद्र इन सबकी सेवा करे तुम्हारे लिए भिक्षावृत्ति निषिद्ध है और कृषि करना भी उचित नहीं है तुम क्षत्रिय हो प्रजा को भय से बचाने वाले हो बाहुबल ही तुम्हारी आजीविका का साधन है महाबाहो तुम्हारे जिस पैतृक अंश को शत्रुओं ने हड़प लिया है तुम्हें शाम दान दंड भेद या नीति आदि किसी भी उपाय से उसका उद्धार करना चाहिए इससे बढ़कर दुख की बात क्या होगी कि तुम सा पुत्र पाकर भी मैं दूसरों के टुकड़ों पर दृष्टि लगाए रहती हूँ अतः छात्र धर्म के अनुसार तुम युद्ध करो कृष्ण इस प्रसंग में तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाती हूँ उसमें बिदुला और उसके पुत्र का संवाद है बिदुला छत्राणी थी वह बड़ी सुनी तेज स्वभाव वाली कुलीना संयमशिला और दीर्घ दर्शनी थी राजस्वभाव में उसकी अच्छी ख्याति थी और शास्त्र का भी उसे अच्छा ज्ञान था एक बार उसका औरस पुत्र सिंधुराज से परास्त होकर बड़ी दीन दशा में पड़ा हुआ था उस समय उसने उसे फटकारते हुए कहा अरे अप्रियदर्शी तो मेरा पुत्र नहीं है और न तूने अपने पिता के वीर से ही जन्म लिया है तू तो शत्रुओं का आनंद बढ़ाने वाला है में जरा भी आत्माभिमान नहीं है इसलिए छत्रियों में तो तू गिना ही नहीं जा सकता तेरे अवयव और बुद्धि आदि भी नपुंसकों के से है अरे प्राण रहते तू निराश हो गया यदि तू कल्याण चाहता है तो युद्ध का भार उठा तू तो अपने आत्मा का निरादर न कर और अपने मन को स्वस्थ करके भय को त्याग दे कायल खड़ा हो जा हार खाकर पड़ा इस प्रकार तो तू अपना मान खोकर शत्रुओं को आनंदित कर रहा है इससे तेरे सुहित को तो शोक बढ़ बढ़ रहा है देख प्राण जाने की नौबत आ जाए तो भी पराक्रम नहीं छोड़ना चाहिए जैसे बाद निशंक होकर आकाश में उड़ता रहता है वैसे ही तू भी रणभूमि में निर्भय विचार इस समय तो तू इस प्रकार पड़ा है जैसे कोई बिजली का मारा हुआ मुर्दा हो बस तू खड़ा हो जा शत्रुओं से हार खाकर पड़ा मत रहा तूषाम दान और भेद रूप मध्यम अधम और नीच उपायों का आश्रय मत ले दंड ही सर्वश्रेष्ठ है उसी का आश्रय लेकर शत्रु के सामने डट कर गर्जना कर वीर पुरुष रणभूमि में जाकर उच्च कोटि का मनो मानवोचित पराक्रम दिखाकर अपने धर्म से उड़ीण हो जाता है वह अपनी निंदा नहीं करता विद्वान पुरुष फल मिले या न मिले इसके लिए चिंता नहीं करता वह तो निरंतर पुरुषार्थ साध्य कर्म करता रहता है उसे अपने लिए धन की भी इच्छा नहीं होती तू या तो अपना पुरुषार्थ बढ़ाकर कर जय लाभ कर नहीं तो वीर गति को प्राप्त हो इस प्रकार धर्म को पीठ दिखाकर किस लिए जी रहा है अरे नपुंसक इस तरह तो तेरे इष्ट पुरत आदि कर्म और श्रेयस सभी मिट्टी में मिल गए हैं तथा तो तेरे भोग का साधन जो राज्य था वह भी नष्ट हो गया है फिर तो किस लिए जी रहा है दान तप सत्य विद्या और धन संग्रह का प्रसंग चलने पर जिस पुरुष का श्रीय नहीं गाया जाता वह तो अपनी माता की विष्ठा ही है सच्चा मर्द तो वही है जो अपने विद्या तप ऐश्वर्य और पराक्रम से दूसरे लोगों को दंग कर देता है तुझे भिक्षावृत्ति की ओर नहीं ताकना चाहिए वह तो अकीर्ति कारिणी दुखदायिनी और कायरों के काम की है अरे संजय मालूम होता है पुत्र रूप से मैंने कलयुग को ही जन्म दिया है तुझ में जरा भी स्वाभिमान उत्साह या पुरुषार्थ नहीं है तुझे देखकर शत्रुओं को ही सुख होता है कोई भी काम ने ऐसे कुपुत्र को उत्पन्न न करे जो अपने हृदय को लोहे के समान करके राज्य और धनादि की खोज करता है और शत्रुओं के सामने डटा रहता है वही पुरुष है जो स्त्रियों की तरह किसी प्रकार अपना पेट पाल लेता है उसे पुरुष कहना व्यर्थ ही है यदि सूर्य सूर्यीर तेजस्वी बली और सिंह के समान पराक्रम करने वाला राजा वीरगति पा जाता है तो भी उसके राज्य में प्रजा को प्रसन्नता ही होती है जिस प्रकार सभी प्राणियों की जीविका मेघ के अधीन है उसी प्रकार ब्राह्मण लोग तथा तेरे सुहृदों की जीविका तुझ पर ही निर्भर होनी चाहिए जा किसी पर्वती किले में जाकर रह और शत्रु के ऊपर आपातकाल आने की प्रतीक्षा कर वह अजर अमर तो है ही नहीं बेटा तेरा नाम तो संजय है किंतु तुझे, किंतु मुझे तुझ में ऐसा कोई गुण दिखाई नहीं देता तू तो संग्राम में जय प्राप्त करके अपने नाम को सार्थक कर जब तू तो बालक था उस समय एक भूत भविष्य को जानने वाले बुद्धिमान ब्राह्मण ने तुझे देख कहा था कि यह एक बार बड़ी भारी विपत्ति में पड़कर फिर उन्नति करेगा उस बात को याद करके मुझे तेरी विजय की पूरी आशा है इसी से मैं तुझसे कह रही हूं और फिर भी बराबर कहती रहूंगी संबर मुनि का कथन है कि जहां आज भोजन नहीं है न कल के लिए ही कोई प्रबंध है ऐसी चिंता रहती है उससे बढ़कर बुरी कोई दशा नहीं हो सकती जब तू देखेगा कि आजीविका न रहने से तेरे काम करने वाले दास सेवक आचार्य ऋत्विज और पुरोहित तुझे छोड़ कर चले गए हैं तो तेरा वह जीवन किस काम का होगा पहले मैंने या मेरे पति ने कभी किसी ब्राह्मण से नहीं नहीं कहा अब यदि मुझे नहीं कहना पड़ा तो मेरा हृदय फट जाएगा हम सदा दूसरों को आश्रय देते रहे हैं दूसरे की आज्ञा सुनने की हमें आदत नहीं है यदि मुझे किसी दूसरे के आश्रय जीवन काटना पड़ा तो मैं प्राण त्याग दूंगी देख यदि तूने जीवन का लोभ न किया तो तेरे सभी शत्रु परास्त किए जा सकते हैं तू तो युवा है तथा विद्या कुल और रूप से सम्पन्न है यदि तू जैसा यशस्वी और जगत विख्यात पुरुष ऐसा विपरीत आचरण करे और अपने कर्तव्य भार को न उठावे तो मैं इसे मृत्यु ही समझती हूँ यदि मैं तुझे शत्रु के साथ चिकनी चुपड़ी बाते बुनाते या उसके पीछे पीछे चलते देखूंगी तो मेरे हृदय को कैसे शांति होगी इस कुल में ऐसा कोई पुरुष नहीं जन्मा जो अपने शत्रु का पिछलगू हो कर रहा हो भैया तुझे शत्रु का सेवक होकर जीना किसी प्रकार उचित नहीं है जिस पुरुष ने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है और जिसे छात्र धर्म का ज्ञान है वह भय से अथवा आजीविका के लिए कभी किसी के सामने नहीं झुक सकता वह महामना वीर तो मतवाले हाथी के समान रणभूमि में विचरता है और केवल धर्म रक्षा के लिए सर्वदा ब्राह्मण के सामने ही झुकता है पुत्र कहने लगा माँ तुम वीरों की सी बुद्धि वाली किंतु बड़ी ही निष्ठुर और क्रोध करने वाली हो तुम्हारा हृदय तो मानो लोहे का ही गढ़कर बनाया गया है अहो क्षत्रियों का धर्म बड़ा ही कठिन है जिसके कारण स्वयं तुम्हें दूसरों की माता के समान अथवा जैसे किसी दूसरे से कह रही हो इस प्रकार मुझे युद्ध के लिए उत्साहित कर रही हो मैं तो तुम्हारा इकलौता पुत्र हूँ फिर भी तुम मुझसे ऐसी बात कह रही हो जब तुम मुझे को नहीं देखोगे तो इस पृथ्वी गहने भोग और जीवन से भी तुम्हें क्या सुख होगा फिर तुम्हारा अत्यंत प्रिय पुत्र मैं तो संग्राम में काम आ जाऊंगा माता ने कहा संजय समझदारों की सब अवस्थाएं धर्म या अर्थ के लिए ही होती है उन पर दृष्टि रखकर ही मैं तुझे युद्ध के लिए उत्साहित कर रही हूँ यह तेरे लिए कोई दर्शनी कर्म करके दिखाने का समय आया है इस अवसर पर यदि तूने कुछ पराक्रम न दिखाया तथा अपने शरीर या शत्रु के प्रति कड़ाई से काम न किया तो तेरा बड़ा तिरस्कार होगा इस तरह जब तेरे अपयश का अवसर सिर पर नाच रहा है उस समय यदि मैं तुझसे कुछ न कहूँ तो लोग मेरे प्रेम को गध का सा कहेंगे तथा उसे सामर्थ्यहीन और निष्कारण बतावेंगे अतः तू सत्पुरुषों से निंदित तथा मूर्खों से सेवित मार्ग को छोड़ दे जिसका आश्रय प्रजा ने ले रखा है वह तो बड़ी भारी अविद्या ही है मुझे तो तू तभी प्रिय लगेगा जब तेरा आचरण सत्पुरुषों के योग्य होगा जो पुरुष विनयहीन शत्रु पर चढ़ाई न करने वाले दुष्ट और दुर्बुद्धि पुत्र या पौत्र को पाकर भी सुख मानता है उसका संतान पाना व्यर्थ है जो अपना कर्तव्य कर्म नहीं करते बल्कि निंदनीय कर्म का आचरण करते हैं उन अधम पुरुषों को तो न इस लोक में सुख मिलता है और न परलोक में ही प्रजापति ने छत्रियों को तो युद्ध करने और विजय प्राप्त करने के लिए ही रचा है युद्ध में जय या मृत्यु प्राप्त करने से छत्री इंद्रलोक प्राप्त कर लेता है शत्रुओं को वश में करके छत्री जिस सुख का अनुभव करता है वह तो इंद्र भवन या स्वर्ग में भी नहीं है पुत्र बोला माता जी यह ठीक है किंतु तुम्हें अपने पुत्र के प्रति तो ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए उस पर जड़ और मूकवत होकर तुम्हें दया दृष्टि ही रखनी चाहिए माता ने कहा बेटा जिस प्रकार तू मुझे मेरा कर्तव्य बता रहा है उसी प्रकार मैं तुझे तेरा कर्तव्य सुझा रही हूँ जब तू सिंधु देश के सब योद्वाओं का संहार कर डालेगा तभी मैं तेरी प्रशंसा करूंगी मैं तो तेरी कठिनता से प्राप्त होने वाली विजय ही देखना चाहती हूँ पुत्र ने कहा माताजी मेरे पास न तो खजाना है और न कोई सहायक ही है फिर मेरी जय कैसे होगी इस विकट परिस्थिति का विचार करके मैं तो स्वयं ही राज्य की आशा छोड़ बैठा हूँ ठीक वैसे ही जैसे पापी पुरुष स्वर्ग प्राप्त की आशा नहीं रखता यदि इस स्थिति में भी तुम्हें कोई उपाय दिखाई देता हो तो मुझे बताओ मैं जैसा तुम कहोगी वैसा ही करूँगा माता बोली बेटा यदि आरंभ से ही अपने पास वैभव न हो तो इसके लिए अपना तिरस्कार न करें, ये धन संपत्ति पहले न होकर पीछे ही आते हैं तथा होकर नष्ट हो जाते हैं अतः डाहवश किसी भी प्रकार अर्थ संग्रह की ही नादनी नहीं करनी चाहिए नादानी नहीं करनी चाहिए उसके लिए तो बुद्धिमान पुरुष को धर्मानुसार ही प्रयत्न करना चाहिए कर्मों के फल के साथ तो सदा ही अनित्यता लगी ही हुई है कभी उनका फल मिलता है और कभी नहीं मिलता तो भी मतमान पुरुष कर्म किया ही करते हैं जो कर्म ही नहीं करते उन्हें तो कभी फल नहीं मिल सकता अतः तो प्रत्येक मनुष्य को यह निश्चय रखकर कि मेरा अभिष्ट कर्म सिद्ध होगा ही उसे करने के लिए खड़ा हो जाना चाहिए सावधान रहना चाहिए और ऐश्वर्य प्राप्ति के कामों में जुटे रहना चाहिए कर्म में प्रवृत्त होते समय पुरुष को मांगलिक कर्म करने चाहिए तथा ब्राह्मण और देवताओं का पूजन करना चाहिए ऐसा करने से राजा की उन्नति होती है जो लोग लोभी शत्रु के द्वारा जलित और अपमानित तथा उससे डाह करने वाले हैं उन्हें तो अपने पक्ष में कर ले ऐसा करने से तो अपने बहुत से शत्रुओं का नाश कर सकेगा उन्हें पहले ही से वेतन दे रोज सवेरे ही उठ और सबके साथ प्रिय भाषण कर ऐसा करने से वे अवश्य तेरा प्रिय करेंगे जब शत्रु को यह मालूम हो जाता है कि मेरा प्रतिपक्षी प्राणपण से युद्ध करेगा तो उसका उत्साह ढीला पड़ जाता है कैसी भी आपत्ति आने पर राजा को घबराना नहीं चाहिए यदि घबराहट हो भी तो घबराए हुए के समान आचरण नहीं करना चाहिए राजा को भयभीत देखकर प्रजा सेना और मंत्री भी डरकर अपना विचार बदल लेते हैं उनमें से कोई तो शत्रुओं से मिल जाते हैं कोई छोड़कर चले जाते हैं और कोई जिनका पहले अपमान किया होता है राज्य छिन्नने को तैयार हो जाते हैं उस समय केवल वे ही लोग साथ देते हैं जो उसके गहरे मित्र होते हैं किंतु हितैषी होने पर भी शक्तिहीन होने के कारण वे कुछ कर नहीं पाते मैं तेरे पुरुषार्थ और बुद्धिबल को जानना चाहती थी इसी से तेरा उत्साह बढ़ाने के लिए तुझसे ये आश्वासन की बातें कही है यदि तुझे ऐसा मालूम होता है कि मैं ठीक कह रही हूं तो विजय प्राप्त करने के लिए कमर कसकर खड़ा हो जा हमारे पास सभी बड़ा भारी खजाना है हमारे पास अभी बड़ा भारी खजाना है उसे मैं ही जानती हूँ और किसी को उसका पता नहीं है वह मैं तुझे सौंपती हूँ संजय अभी तो तेरे सैकड़ों सुहिद हैं वे सभी सुख दुख को सहन करने वाले और संग्राम में पीठ न दिखाने वाले हैं राजा संजय छोटे मन का आदमी था किंतु माता के ऐसे वचन सुनकर उसका मोह नष्ट हो गया उसने कहा मेरा यह राज्य शत्रु रूप जल में डूब गया है अब मुझे इसका उद्धार करना है नहीं तो मैं रणभूमि में प्राण दे दूंगा अहा मुझे भावी वैभव का दर्शन कराने वाली तुम जैसी पथ प्रदर्शिका माता मिली है फिर मुझे क्या चिंता है मैं बराबर तुम्हारी बातें सुनना चाहता था इसे इसे बीच बीच में कुछ कहकर फिर मौन हो जाता था तुम्हारे अमृत के समान वचन बड़ी कठिनता से सुनने को मिले थे उनसे मुझे तृप्ति नहीं होती थी और अब मैं शत्रुओं का दमन करने और जय प्राप्त करने के लिए अपने बंधुओं के सहित लड़ाई करता हूं कुंती कहती है श्री कृष्ण माता के बागबाणों से विन्द कर चाबुक खाए हुए घोड़े के समान उसने माता के आज्ञानुसार सब काम किए यह आख्यान बड़ा उत्साहवर्धक और तेज की वृद्धि करने वाला है जब कोई राजा शत्रु से पीड़ित होकर कष्ट पा रहा हो उस समय मंत्री उसे यह प्रसंग सुनावे इस इतिहास को सुनने से गर्भवती स्त्री निश्चित ही वीर पुत्र उत्पन्न करती है यदि छत्राणी इसे सुनती है तो उसकी कोक्ष विद्यासुर तपसुर दान तेजस्वी बलवान धैर्यवान अजय विजयी दुष्टों का दमन करने वाला साधुओं का रक्षक धर्मात्मा और सच्चा सूर वीरपुत्र उत्पन्न होता है योव तुम अर्जुन से कहना कि तेरा जन्म होने के समय मुझे यह आकाशवाणी हुई थी कि कुंती तेरा यह पुत्र इंद्र के समान होगा यह भीमसेन के साथ रहकर युद्ध युद्धस्थल में आए हुए सभी कौरवों को जीत लेगा और अपने शत्रुओं को व्याकुल कर देगा यह सारी पृथ्वी को अपने अधीन कर लेगा और इसका यश स्वर्ग लोग तक फैल जाएगा श्री कृष्ण की सहायता से यह सारे कौरवों को संग्राम में मारकर अपने खोए हुए पैतृक अंश को प्राप्त करेगा और फिर अपने भाइयों के सहित तीन अश्वमेध यज्ञ करेगा कृष्ण मेरी भी ऐसी ही इच्छा है कि आकाशवाणी ने जैसा कहा था वैसा ही हो और यदि धर्म सत्य है तो ऐसा ही होगा भी तुम अर्जुन और भीमसेन से यही कहना कि छत्राणिया जिस काम के लिए पुत्र उत्पन्न करती हैं उसे करने का समय आ गया है द्रौपदी से कहना कि बेटी तू अच्छे कुल में उत्पन्न हुई है तूने मेरे सभी पुत्रों के साथ धर्मानुसार बर्ताव किया है यह तेरे योग्य ही है तथा नकुल और सहदे से कहना कि तुम तो अपने प्राणों की भी बाजी लगाकर पराक्रम से प्राप्त हुए भोगों को भोगने की इच्छा करो कृष्ण मुझे राज्य जाने जुए में हारने या पुत्रों को वनवास होने का दुख नहीं है किंतु मेरी युवती वधु ने सभा में रुदन करते हुए जो दुर्योधन के कुवचन सुने थे वे ही मुझे बड़ा दुख दे रहे हैं ये भीम और अर्जुन के लिए तो बड़े ही अपमानजनक थे तुम उन्हें उनकी याद दिला देना फिर द्रौपदी पांडव तथा उनके पुत्रों से मेरी ओर से कुशल पूछना और उन्हें बार बार मेरी कुशल सुना देना अब तुम जाओ मेरे पुत्रों की रक्षा करते रहना तुम्हारा मार्ग निर्विघ्न हो वह चंपायन जी कहते हैं तब तो भगवान कृष्ण ने कुंती को प्रणाम किया और उसकी प्रदक्षिणा करके बाहर आए वहाँ आकर उन्होंने भीष्म आदि प्रधान प्रधान कौरवों को विदा किया तथा कर्ण को रथ में बैठा कर के साथ चले दिए भगवान के जाने पर कौरव लोग आपस में मिलकर उनके विषय में अनेकों अद्भुत और आश्चर्यजनक बातें करने लगे नगर से बाहर आकर श्रीकृष्ण ने कर्ण के साथ कुछ गुप्त बातें की और फिर उसे विदा करके घोड़े हाँक दिए वे इतनी तेजी से चले कि उस लंबे मार्ग को बाद की बात में तय करके उपलब्ध में पहुंच गए